भाइयों और बहनों आज भी काफी कमलिया वगैरह आ गई है थोड़ी और इफार भी आया है बड़ोदा से हम काफी कमलियां यहाँ से भेज सकते मेरा ख्याल है क्यों उन्होंने लिखा है आठ सौ तैयार है लेकिन यहाँ से रेल वाले ले नहीं सकते हैं। है आज रेल पर इतना बोझ पड़ा है कि जो कोई भी कोशिश भेजना चाहे तो नहीं हो सकता है तो अगर हो सकेगा तो मैं यहाँ की हुकूमत के पास से चिट्ठी ले लूंगा कि वहां से भी कंपनियां आज ठंडी के मारे परेशान नहीं होने अभी एक, एक अंगूठी भी भी है। उसका भी तो में उपयोग कर सकता हूं। तो अंगूठी भी इसी काम में में लगा और ला करने की चेष्टा होगी अब हमारे पास एक गहरा प्रश्न पड़ा है जिस बारे में मैंने काफी तो कह दिया है कि की तंगी पड़ी है और इसलिए भी परेशान होती है हो भी है कि आजादी तो अभी मिली लेकिन आजादी मिलते ही हमारी परेशानियां बढ़ती जाती है ऐसा हम महसूस करते हैं मुझको ऐसा लगता है कि आजादी की ऐसी निशानी होनी नहीं चाहिए अगर हम आजादी को हजम कर गए और समझ गए कि सच्चे आजादी लोग किस तरह से चल चले और हमारी आजादी भी किसी आजादी जिसमें हमको वो हैं, नहीं करनी पड़ी। तो एक की। लेकिन उस लड़ाई की तो सारी दुनिया तारीफ करती है आज भी उस लड़ाई के अंत में हमको आजादी मिली तो इस आजादी की कीमत बहुत होनी चाहिए हमारे पास लेकिन नहीं है ऐसा हमारी हमारे कमरे से भी है <coughs> तो मैं क्या बताऊं कि जो मैंने बात की है वो तो ऐसी सीधी है और बिल्कुल व्यवहार की बात की है लेकिन भारत लोग तो बड़े है वो तो व्यवहार की बात सुनते भी काम क्यों हमको एक आदत पड़ी गई आदत तो पड़ी है तो कोई बरसों की तो नहीं वो हमारी आदत कहीं भी नहीं जा सकती है कि हमको कोई रोटी खिलावे तो हम खाएं और हमारे लिए ऐसा इंतजाम बने कि हम छे अंस अनाज हमको मिले आठ आंस बारह आंस जो तो कुछ भी हो इतना अनाज हमें मिले तब हम खा सकें और उसके लिए चिट्ठियां निकले मेरी निगाह है वो व्यवहार के बाहर की बात हो गई जो मैं कहता हूं और वो बिल्कुल व्यवहार की बात हो गई कि इसमें परेशान क्या होना था हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क जिसमें करोड़ों की तादाद में हम पड़े जमीन भी हमारे पास काफी पड़ी है ईश्वर की कृपा से पानी भी है ऐसे ऐसे स्थान है हिंदुस्तान में किसी जगह पे पानी नहीं मिलता है ऐसे स्थान महाराष्ट्र में पड़े हैं मैं जानता हूं लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में कोई जगह पे पानी मिलता है तो हमारे पास पानी पड़ा है जमीन पड़ी है करोड़ की तादाद में लोग पड़े हैं इससे क्यों परेशान बने तब मेरा तो कहना इतना ही है ना कि लोग इसके लिए तैयार हो जाएं कि हम अपने परिश्रम से अपने तो लोग में एक किस्म का तेज आ जाता है और वो तेज ही आधा काम कर लेता है कहा जाता है और वो सच्ची बात है मौत के दर से जितने आदमी मरते, मरते, मरते हैं एक आदमी को जब ऐसा हो गया कि तो, तो आज चला आज चला कैसे एक आदमी को मुझो गए लोगो बहुत ख़ासी हो गई तो ख़ासी के कारण ऐसा ही समझ लू कभी तो मैं मर जाऊंगा तो मरने का तो जब आने का है तब आ जाएगा वो तो भगवान के हाथ में पड़ा है लेकिन मैं अगर आज से परेशान हो जाऊँ और ऐसा मान लू कि अभी तुमने तो मरा तो वो बेमुठ से भी मस्त हो गया और रोज मरता जाता हूं अभी चला हाय अभी भी मेरा क्या होगा तो इसलिए मैं इर्द गिर्द में जो लोग पड़े उनको भी परेशान कर मैं भी परेशान होता रहू और हमेशा सूखा होता जाओ रोता ही रहो कभी तभी तो चला तो इससे अच्छा तो ये है कि जब तक हमको मौत नहीं आया है तब तुम तो आराम से पड़े रहें ऐसा ही समझें कि हमको कौन मारने वाला है मारने वाला है तो ईश्वरीय तो है।, है ना जब तो उसका लेटा है तब हम उठा जाएंगे तो वही चीज़ कि हमने मौत का दर्द छोड़ दिया देसी दाखिल करती हूँ इसी तरह कि जब हम तय करेंगे कि हम परेशानी होने वाली किसी तरबी से हम अपना खुराक पैदा कर रहे हैं और अपनी मेहनत से उसको पकाएंगे और सिखाएंगे आराम से मैं तो वो कह रहा कि हम बगैर मोट के नज जो चिट्ठियां निकलती है डैशनिंग होता है तो वो तरीका बकर बगेर गोट के मरने का है उसको हम छोड़ तो, तो खुराक की बात हुई लेकिन ऐसी ही बात कपड़ों की है कि आज ठीक है और लिमिट के लिए है कि अभी जितना कपड़ा मिलता है इससे चौगुना मिल जाएगा लेकिन कपड़ों की तंगी कैसे और मेरा तो ऐसा विश्वास है कि खुराक की तंगी तो थोड़ी सी भी हो सकती है लेकिन कपड़ों की तंगी तो कभी इस हिंदुस्तान में होनी नहीं चाहिए क्यों नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में जितनी रुई पैदा होती है वो हमको जितनी रुई चाहिए कपड़ों के लिए उसे अधिक पैदा होती है। हिंदुस्तान में काटने वाले पिनने वाले इतने काफी पड़े हैं कि अपने आप काट सकते काट सकते हैं सूट उसको बिन सकते हैं और आराम से पहन सकते हैं तब तो पीछे हम तो बिल्कुल आसाद बन जाते हैं खाने के लिए कपड़े के लिए और मिलों से भी हम आसादी पा लेते आज तो नहीं पाया है। और कभी हम नहीं पा सकते। नहीं पा सके तो उसमें तो वो, वो हमारा अनजानपन था हमारे शौक थे और इश्क़ था, लेकिन आज तो वो नहीं है वो जमाना कि जब मैं सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर खड़ का प्रचार करता था बहनों को कहता काटो तो। जितना काट सकती है उतना काटो तो। काफी बहनों ने काटा काटी नहीं रोटी मजदूरी के लिए तो काटी लेकिन जिसको मजदूरी के लिए कोई परवाही नहीं थी वो भी काट लेती थी उसमें से कपड़े भी बुनवा लेती थी तो सब होता था लेकिन आज तो शक्ल दूसरी है आज तो हमारे पास कपड़े ही नहीं है तो मैं तो कहता हूँ कि जब हम कपड़े के लिए भी सूट पैदा करें काटे और उसको बुनवा ले तो बुने अपने आप अपने आप बुनने में कोई तकलीफ है ही लेकिन वो भी न करे तो क्या करे तो आज मैं बात कर रहा था तो उसमें से नतीजा यह आता है लोग आज तो वो कापड़ की दुकान पर ही है तो चले जाए कापड़ ले हुकूमत है वो भी मिलों के पास से कापड़ ले दे और बेची लोगों में बांटना शुरू कर दे उसकी कीमत रखे उससे बेहतर क्या ये नहीं है कि एक महीना के लिए दो महीना के लिए चार महीना के लिए हम तय कर लें कि हम कुछ कपड़ा लेने वाले नहीं कपड़ा के लिए हमको कैली को चाहिए सीट चाहिए जो कुछ भी हम इतने महीने तक वो नहीं देंगे इसका मतलब ये तो होता ही नहीं है हरगेज हम नंगे रहने वाले या तो हम हम चारे के दिनों में वो ठंडी से सूख जाए ऐसी बात तो सही आठ कमरी की तो बात नहीं है तो कपड़ा जो चाहिए हमको पहनने के लिए वो कपड़ा दुकानों में जाकर हम खरीदना नहीं चाहते इतना अगर हम कर लें तो कपड़ा का दाम एकदम गिर जाता है आज तो कपड़ा के भाषा भी गर्म होती जाती है सब बाजार गर्म होती है निकम मेरे हिसाब से लेकिन ये हम कर लें और उसके साथ जो मेरा तरीका है उसकी आजमाइश करें कि तो थोड़ा कपड़ा के लिए हमको चाहिए रोटी बनानी है उसके लिए चाहिए कुर्ता बनाना है उसके लिए थोड़ा तो गज चाहिए खरदर तो चाहिए तो मैंने कहा कि वो हम अपने हाथ से बना ले। लेकिन दुकान पर कभी नहीं जाएंगे ऐसा हम व्रत लेकर इतने महीनों तक तो नहीं जाएंगे तो मैं आपको कहता सब जाती और कपड़ों के के लिए और के लिए और हम आजादी दे लेते हैं और तो दूसरा क्या होता है कि लोगों में किस्म का आत्मविश्वास आ जाता है लोग स्वाशय ही बन जाते हैं और लोग समझ समझते कि हमको क्या है? हम तो कपड़े अपने लिए अपने पैदा कर कर लेंगे करवा लेंगे हमारा अपना खुराक है वो पैदा कर लेंगे या तो हम करवा लेंगे ये सब कर तो उसमें से बड़ा भारी बुलंद नटी आ जा, जाता है कि हम आजाद तो बने तो हम राज प्रकरण में आजाद बने लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति है और करोड़ों वो वो वो वो तो तो नहीं नहीं होती, महसूस तो महसूस भी नहीं करते वो जब वो कि कि मिली, कब करेंगे? जब अब हमारे हम हम पैदा कर लेते लेते हैं हैं, और उसका दाम चाहे ले कपड़ा हम अपने आप बना लेते हैं, वो वो रोई तो पड़ी या तो कौन मिलो से ले लेते ले हैं ले। मेरी निका में तो मेरे के लिए कोई गुंजाश नहीं है हिंदुस्तान में ये समझ और हिंदुस्तान के गरीब लोग है उनको भी पता चल जाता है की हमको तो आसादी मिल गई ये मिल जाए ये काम हम करें तो फिर उसका नतीजा एक दूसरा खूबीदार आ जाएगा वो ये है कि आज तो हम झगड़ते हैं झगड़ने के लिए भी फुर्सत तो होनी चाहिए लेकिन जब हम काम में गिरफ्तार हो जाते हैं और हम सब मजदूर जैसे बच जाते हैं एक मिनट भी हमको न झगड़ा करने की है न किसी को मारपीट करने की है न सहल करने की पड़ी है और खाना तो हमारे पास है पहनना उसका भी हमारे पास नहीं तो है, शराब उसको तो छोड़ दिया, क्या खेलना था? इस तरह से हम जाते हैं, तो मैं आपको कहता कि कोई, कोई तजवीजी हमको नहीं करनी पड़ेगी ऐसे अपने आप हम महसूस करेंगे कि अब हम आपस आपस में लड़ने के लायक नहीं है हाँ, कोई लगे कोई बदमाशी करेगा दुश्मनी करेगा उसका जवाब हम देे उसके साथ जो तो लयकन है तब लड़ेंगे लेकिन आज हम क्यों बगैर मौत से मरना शुरू कर दें इसलिए मैं टोकूंगा कि ये दो चीज जो मैंने आपको समझा ली है और सुनाने की चेष्टा की है वो अगर अच्छी तरह से आपके दिलों में जम जाए और उसका फैसला करें तो मैं आपको कहता हूँ हम बहुत नीचे चढ़ने वाले हैं और हम हमको किसी की ओर देखना नहीं पड़ेगा की तो हमको कौन मदद देगी हमें मदद किसकी चाहिए मदद तो हमको ईश्वर ही देने वाला है और वो किसको देता है कि जो आदमी अपने को मदद देने के लिए तैयार रहता है उसको ईश्वर मदद देता है